अब इस तीसरे दिन के व्याख्यान में राजीव भाई आपको जानकारियां देंगे जैसे पानी कब और कैसे पिएं, मोटापा कम करने की अद्भुत दवा है पानी त्वचा एवं अन्य रोगों के लिए मुंह की लार का महत्व दूध पीने का नियम और चूने का स्वास्थ्य के लिए महत्व कल तक मैं आपसे जो बात कर रहा था वो अष्टांग हृदयम का एक हिस्सा था जिसमें आबोहवा तासीर रहने वाला स्थान उसका महत्व वहां की मिट्टी उसका महत्व वगैरह वगैरह अब मैं सीधे आपके शरीर पर आ रहा हूं बागवट जी मनुष्य शरीर के बारे में ये कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत प्रयासों के बाद मिलता है ये आपने कई बार सुना होगा आपके पूर्व जन्म के बहुत सत्कर्म हो तो आपको मनुष्य शरीर मिलता है और बागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है मोक्ष क्या है हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग, अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है मोक्ष ये है बागवती जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है जो व्यक्ति मनुष्य अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे उसमें सफलता मिले ना मिले सफलता की बात नहीं कहते वो ईमानदारी से प्रयास करे तो उसको मोक्ष होता है दुखों से मतलब क्या तो बागवटी जी कहते हैं कि तीन तरह के दुख सारी दुनिया में है एक तो दैहिक दुख शरीर का दुख दैहिक दुख दूसरा है दैविक दुख भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया अचानक से आप गरीब हो गए या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई आग लग गई धरती कंपा गया भूकंप आ गया आपका घर टूट गया सब कुछ तहस नहस हो गया सुनामी आ गया ये दैविक दुख और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है गरीबी बेरोजगारी भूखमरी तो वो बागवटी जी कहते हैं कि दैहिक दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे वही मोक्ष का अधिकारी है आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते तो माफ कीजिए आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की वह अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा भागवती जी कहते हैं कि कोई सदगृहस्थ व्यक्ति है वो स्वामी नहीं है महात्मा नहीं है तपस्वी नहीं है लेकिन अगर वो अपने दुखों से दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने के काम में लगा हुआ है तो वह कहते हैं कि वह तपस्या करने वाले से ज्यादा बेहतर है भले ही वह सदग्रहस्थ है और वो ये कहते हैं कि ज्यादा समय बागवट जी मानते हैं कि सदगृहस्थ ही है जो दूसरों के दुखों को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं क्योंकि उन दुखों का अनुभव उन्हें है जिसका दुख वो दूर करने का कोशिश करे इसका मतलब ये है कि बागवट जी की परिभाषा में गृहस्थी होना मान सदग्रहस्थ होना ज्यादा बड़ी बात है वो साधु संतों के बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ अपने दुखों के दूर करने के चक्कर में लगे हुए हैं भगवान से इनकी जो वार्तालाप है या संवाद है वो अपने तक सीमित है समाज के लिए सिर्फ प्रार्थना करके बंद कर देते हैं आगे नहीं बढ़ते इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने दुख दूर करें दूसरों के दुख दूर करने के काम में सतत लगे भले प्रयास आपका सफल हो न हो सफलता की बात वो नहीं कहते वो ये कहते हैं कि सफलता असफलता वो सब ईश्वर के हाथ में है आपके हाथ में नहीं है आपसे जो सबसे ज्यादा मैं बात करूंगा जिसकी जरूरत भी है आपको वो दैहिक दुख के बारे में बात करूंगा आपका शरीर ये जो पेट है शरीर का मध्य भाग वो ये कहते हैं कि शरीर का दुख दूर करने में सबसे बड़ी भूमिका इसकी है तो नब्बे दुख पेट से है उन दस में हार्ट अटैक आ गया उन 10 प्रतिशत में पैरालिसिस आ गया उन 10 प्रतिशत में अर्धांग वायु पैरालिसिस का ही दूसरा नाम है वो आ गया एप्लिप्सी आ गई वगैरह वगैरह बाकी सब पेट से है तो पेट का ध्यान जिंदगी भर आप रखें उसके लिए उन्होंने सूत्रों की एक श्रृंखला बनाई है माने आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूं इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में एक बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवती जी का यह कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र बागवती जी का वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है खाने को पचाना महत्व का है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर मेद ये सब बनेगा अस्थियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे पहला सूत्र भोजनाते विषम वारी इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है सूत्र यह है भोजन अंत माने भोजन के अंत में भोजन भोजनाते विषम बारी विष समझते हैं आप जहर जहर जैसा क्या है पानी सूत्र उतना ही है समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाएं बागवट्टी जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस स्थान को कहते हैं जर संस्कृत में कहते हैं जर हिंदी में कहते हैं आमाशय है। अंग्रेजी में चाहे तो एपीगेस्ट्रिकम बागवट्टी जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है जठर अग्नि जठराग्नि और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है ये है महत्व की बात आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया लार बनना शुरू हुआ तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में तो ये अग्नि प्रदीप्त हुई अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा पहले पेस्ट बनेगा जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा लुगदी जैसा फिर उसमें से रस बनेगा फिर रस में से सब कुछ बनेगा अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गट गट गट गट गट गट तो क्या हुआ अग्नि शांत हो जाएगी अग्नि का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं तो फिर बागवट जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं वो सड़ेगा वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले सबसे पहले गैस बनेगी वायु बनेगी और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी और यह वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी छाती में जलन होगी पेट में जलन होगी तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको चक्कर आएंगे सिर में दर्द होगा पीठ में भी दर्द हो सकता है हृदय स्थान पर भयंकर दर्द हो सकता है कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया लेकिन वो वायु का दर्द है हार्ट अटैक नहीं और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से इसी वायु में से बागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे 103 सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी हाइपर एसिडिटी ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर पेप्टिक अल्सर पवासीर मूड़व्याग भगंदर और अंत का एक रोग है कैंसर कर्क रोग माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं और बाद में बागवटी जी कहते हैं वो भी बता देता हूं वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है एक गुड और एक बैड अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने एच हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन खराब कोलेस्ट्रॉल माने एलडीएल और उसका छोटा भाई बीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सड़ रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएगी आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा दस कदम चलना मुश्किल हो जाएगा तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हो तो वो गलती कभी करना नहीं अब जैसे यह सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना तो बागवट जी कहते हैं कि कम से कम डेढ़ घंटे के बाद पानी पियो अब ये जो डेढ़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवत जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठर स्थान में डेढ़ घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है डेढ़ घंटे तक और एक से डेढ़ घंटे का वो बताया है तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर दो से ढाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो एक से डेढ़ घंटा ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम चालीस मिनट और अधिक से अधिक एक घंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बजकर 20 मिनट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं और बीच में पीना के नहीं वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न हैं, दो दो अन्न माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहूं है और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहूं दो अन्न एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना मतलब इसका सीधा है रोटी पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मात्रा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन घूंट, इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा एक दो घूट और पी लेना गला साफ करने के अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर पानी तो नहीं पीना डेढ़ घंटे तक तो नहीं पीना तो कुछ पी सकते हैं तो भागवती जी ने तीन चीजें बताई उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वह है छाछ वो है मट्ठा दही का तक्रम लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे मक्खन रह गया तो वो लस्सी तक्रम की बात है दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा तो आप यह कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस ये सर्वनाश करेगा सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है बागवटी जी कहते हैं मठा या छाछ कब पीना दूध कब पीना रस कब पीना तो सुबह के भोजन के बाद जूस बागवती जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे दोपहर के भोजन के